जैसा विक्रांत को उम्मीद था ठीक वैसा ही हुआ सुबह सुबह करीब तीन बजे के करीब संगीता अपनी टीम के साथ सुरंग के भीतर दाखिल हो गई विक्रांत ने पहले ही अपने को ऑर्डिनेंस उन तक पहुंचा दिए थे जिसकी मदद से वो सभी आसानी से विक्रांत तक पहुंच गए थे जैसे ही विक्रांत तक मदद पहुंची सबसे पहले उसने योगेंद्र के साथ फोटो क्लिक करवाई योगेंद्र का चेहरा खून ऐसी सना हुआ था फिर भी विक्रांत ने उसके गले में हाथ डालकर फोटो क्लिक करवाई इसके बाद उसने योगेंद्र की हथकड़ी को पकड़े हुए भी फोटो क्लिक करवाई ताकि लोगों को वो बता सके कि उसे विक्रांत नहीं पकड़ा है विक्रांत को देखते ही संगीता खुशी से झूम उठी उसने विक्रांत विक्रांत को विक्रांथ के गले में हाथ डालते हुए कहा वाह विक्रांत तुमने कमाल कर दिया अगर तुम ना होते तो हमारे डिपार्टमेंट का ना जाने क्या होता सच में यार मजा आ गया आखिर तुमने इसे पकड़ा कैसे तब तक एक दूसरे एजेंट ने भी विक्रांत को शाबाशी देते हुए कहा सही में हम सभी तो उधर साउथ और नॉर्थ में ही लगे हुए थे और तुम यहाँ इस जगह पर आई मीन माइंस के अंदर आकर योगेंद्र को कैसे पकड़ा तुम पता कैसे लगाते हो यार अरे तुम्हारे साथ श्रेयस राव भी था ना वो कहा है उसे कहाँ छोड़ दिया तुम सारे मुजरिम अकेले ही पकड़ लेते हो यार और किसी को भी तो मौका दिया करो हे एक तीसरे पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा विक्रांत अपनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समा रहा था उसे अपनी उपलब्धि पर काफी गर्व हो रहा था उसने सभी को शुक्रिया करते हुए कहा अरे बस ऐसे ही मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी है अभी विक्रांत इन के साथ मिले कुत्ते को वहाँ ऐसी भगा रहे थे लेकिन वो कुत्ता अपना दुम हिलाता हुआ विक्रांत के आगे आकर खड़ा हो गया अरे रुको रुको इसे मत भगा ये मेरा पालतू है विक्रांत ने कुत्ते के पीछे भागते हुए पुलिस कर्मियों को रोकते हुए कहा विक्रांत के कहते ही पुलिस वाले रुक गए और उस एक आंख के अंधे कुत्ते को देखने लग गए उन्हें उस कुत्ते में ऐसी कोई खासियत नजर नहीं आ रही थी जिसको देखकर कर ये कहा जा सके कि हाँ इसे पाल लो ऊपर से उस कुत्ते के शरीर से दुर्गंध आ रही थी वाओ ये कुत्ता ही तुम्हें यहाँ गुफा के अंदर तक ले गया था क्या एक पुलिस वाले ने कहा संगीता विक्रांत को देखकर ना जाने क्यों बहुत इमोशनल हो रही थी उसने विक्रांत को गले से लगाते हुए कहा थैंक यू थैंक यू सो मच। को पकड़ते पकडते विक्रांत को भी जिस वजह से हाथ से थोड़ा बहुत खून भी बह रहा था संगीता ने तुरंत ही मेडिकल टीम को बुलाकर विक्रांत की पट्टी करने के लिए कहा जिस वक्त विक्रांत की पट्टी हो रही थी उस वक्त वो कुत्ता भी विक्रांत को बैठा देख रहा था विक्रांत को अब उस कुत्ते से बड़ी हमदर्दी सी हो गई थी उसने पट्टी कराते उसने संगीता से कह दिया कि ये कुत्ता भी हमारे साथ चलेगा और अब मैं इसे अपने साथ ही रखूंगा भले ही ये कुत्ता गू ढूंढने में एक्सपर्ट है लेकिन अगर इसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो ये काफी काम आ सकता है लेकिन कुत्ते की शक्ल देख और उसके दुर्गंध की वजह से कोई भी पुलिस वाला उसे अपने साथ गाड़ी में रखकर जाने के लिए तैयार नहीं तब विक्रांत ने कहा कि वो खुद ही उसे अपनी गाड़ी में रखकर ले जाएगा फिर संगीता ने एक एजेंट से विक्रांत की गाड़ी को ड्राइव करने के लिए कहा लेकिन विक्रांत इस चीज के लिए तैयार नहीं हुआ उसने संगीता से साफ कह दिया कि वो अकेला ही घर जाएगा उसे किसी की जरूरत नहीं है दरअसल विक्रांत को डर था कि अगर कोई साथ में जाएगा तो उसके पास जो चमड़े का बैग है उस बारे में सबको पता चल जाएगा कि विक्रांत ने अभी तक बैग वाली बात किसी को नहीं बताई थी उसने सोचा कि अभी तक तो मैंने बैग को पूरा खोलकर देखा भी नहीं है क्या पता कि उसमें अभी और भी पैसे रखे हों इसके साथ ही विक्रांत ने मन ही मन में ये प्लान बनाया हुआ था कि वो दोबारा से उस गुफा के भीतर जाकर देखने की कोशिश करेगा क्या पता अभी वहां पर और भी कुछ चीजें छुपी हुई हूँ हो सकता है की गुफा के अंदर कोई खजाना पड़ा मिल जाए फिर तो वो लखपति करोड़पति भी बन सकता है प्रोसीजर के हिसाब से अभी विक्रांत को तुरंत पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और वहाँ सारी घटना की रिपोर्ट देनी थी लेकिन विक्रांत और वो काफी थका हुआ था। इसलिए संगीता ने उसे घर जाने के लिए कह दिया उसने ऑफिस में बात करके विक्रांत का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए दूसरा दिन निर्धारित करवा दिया इसके बाद विक्रांत अपने बैग और कुत्ते के साथ सीधे घर के लिए रवाना हो गया लेकिन संगीता और उसकी टीम अभी भी विक्रांत काफी थका हुआ था लेकिन फिर भी उसका उत्साह कम नहीं था रमेश सावरकर का मर्डर केस सोल्व करने के बाद उसने अकेले दम पर योगेंद्र को भी पकड़ कर दिखाया था विक्रांत तो ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि जब पुष्कर को यह पता चलेगा कि मैंने 10 साल पुराना रमेश सावरकर का मर्डर केस सॉल्व करने के बाद योगेंद्र को भी पकड़ लिया है तो फिर उसे कैसा फील होगा वो तो जल भूनकर राख हो जाएगा विक्रांत की खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी इसी बीच उसे मीरा अग्रवाल के मर्डर केस की भी याद आ गई जब तक वो केस सोल्व नहीं हो जाता है अनिता को लोग गुनागार ही मानेंगे अब विक्रांत के आगे मीरा का केस ही सोल्व करना है रास्ते में जाते हुए विक्रांत को अदृश्य शक्ति का मैसेज मिल गया आज उसका सक्सेस रेट 90 रहा था। इसके साथ ही उसे तीन टूल्स भी मिले थे 90 क्यों? आज तो मैंने योगेंद्र को पकड़ भी लिया है और पैसे भी कमाए हैं। तो फिर 90 प्रतिशत ही क्यों कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई टास्क छोड़कर आ गया हूँ विक्रांत थोड़ा इिग्रेट फील कर रहा था उसे गिफ्ट में जो टूल मिला था वो था अदृश्य स्कैनर इस स्कैनर की मदद से विक्रांत किसी भी चीज के भीतर देख सकता है ये स्कैनर एक्सरे मशीन की तरह काम करता है एक बार इसे एक्टिवेट करने के बाद ये अगले 10 मिनट तक चालू रहता है विक्रांत को इस तरह के तीन स्कैनर मिले थे जिसका वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है विक्रांत ने आज योगेंद्र को पकड़ते वक्त अपने सारे टूल का इस्तेमाल कर लिया था पहले वो नाइट विजन और टेलीस्कोपी का इस्तेमाल करके गुफा के भीतर दाखिल हुआ फिर वहाँ अंदर उसने एयर प्यूरिफायर की मदद ऐसी एयर क्वालिटी को चेक किया था इसके बाद जीपीएस सिस्टम और एम्पलीफायर की मदद से वो गुफा से बाहर निकलने में कामयाब रहा था एक तरह से देखा जाए तो विक्रांत को जीतने वही टूल्स मिलते थे आगे चलकर उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर होता था अब उसे स्कैनर मिला हुआ है तो हो सकता है कि आगे इसकी भी कहीं न कहीं जरूरत पड़ जाए गाड़ी चलाते वक्त ही विक्रांत ने अदृश्य शक्ति के सिस्टम को एक्टिवेट करने का फैसला किया वो अगली पहेली के बारे में और अगले ओडवर्ड के बारे में जानने को उत्सुक था तो उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और फिर इसे जला दिया सिगरेट जलते ही उसे जोर जोर की खांसी आई। विक्रांत को खांसते देख गाड़ी में बैठा कुत्ता भी असहज हो गया। वो जोर से भौंक पड़ा। लेकिन फिर विक्रांत ने उसे पुचकारते हुए चुप करवा दिया खांसी बंद होने के साथ ही तुरंत ही विक्रांत के दिमाग में पहली प्रदर्शित हो गई उसे कोडव मिल चुका था कोडवर्ड था धरती और तूफान ये कोटबड मिलते ही विक्रांत ने जोर से गाड़ी की ब्रेक लगा दी कार के चक्के सड़क पर जाम हो गए विक्रांत ने सिगरेट की ओर से पफ ली एक बार फिर से वो कुत्ता जोर से भोंकने लगा